श्री गर्ग संहिता विश्वजीत खंड नवा अध्याय भानु के द्वारा रंग पिंग का वध प्रद्युम्न और शिषपाल का भयंकर युद्ध तथा चेद देश पर प्रद्युम्न की विजय श्री नारद जी कहते हैं राजन यो कहकर शत्रुसूदन भानु ढाल तलवार लेकर पैदल ही शत्रु सेना में उसी प्रकार घुस गए जैसे जंगली हाथी जंगल में प्रवेश करता है भानु ने अपने खड्ग से शत्रु योद्धाओं की भुजाएं काट डाली हाथी और घोड़े भी जब सामने या आसपास मिल जाते थे तब वे अपनी तलवार से उनके दो टुकड़े कर डालते थे वे उस सम्रांगण में शत्रुओं का छेदन करते हुए अकेले ही विचरने और शोभा पाने लगे उनका दूसरा साथी केवल खड्ग था जैसे कुहासे और बादलों से आच्छादित होने पर भी सूर्यदेव अपने तेज से उद्भाषित होते हैं उसी प्रकार शत्रुओं से आवृत होने पर भी वीरवर भानु अपने विशिष्ट तेज का परिचय दे रहे थे मिथिलेश्वर भानु के खड़गे से जिनके कुंभ स्थल गए थे उन हाथियों के मस्तकों में से मोती रणभूमि में उसी प्रकार गिरते थे जैसे पुण्य कर्मों के छीड़ हो जाने पर स्वर्गवासी जनों के तारे अर्थात ज्योतिर्मय रूप द्वुलोक से भूमि पर गिर पड़ते है उस सम्रांगण में दृष्ट मात्र से पलक मारते शत्रु सेना को धराशायनी करके महाबली वीर भानु रंग और पिंग के ऊपर जा चढ़े भगवान श्री कृष्ण के दे हुए खड्ग से रंग और पिंग के रथों को नष्ट करके भानु ने सारथियों के सहित उनके घोड़ों के दो दो टुकड़े कर डाले तब महा उद्भट वीर रंग और पिंग ने भी खड्ग लेकर भानु पर प्रहार किया परंतु भानु की झाल तक पहुंचते ही वे दोनों खडग टूक टूक हो गए भानु की तलवार की चोट से रंग और पिंग के मस्तक एक साथ ही युद्ध में जा गिरे यह अद्भुत सी बात हुई विजयी वीर भानु सेनापतियों से प्रशंसित रंग और पिंग के मस्तक लेकर प्रद्युम्न के सामने आए उस समय मानवी धुन्दुभियों के साथ देव धुन्दुभिया भी बज उठी सब और जय जयकार होने लगा देवताओं ने फूल बरसाए रंग और पिंग के मारे जाने पर का समाचार सुनकर शिषपाल के रोष की सीमा न रही वह विजयशील रथ पर आरूढ़ हो यादवों के सामने गया उसके साथ मध की धारा बहाने वाले सोने के खौदे से युक्त और रत्नजटित कम्बल कालीन या झूल से अलंकृत बहुत से विशाल काय गजराज चले जिनके हिलते हुए घंटों की घनगड़ाहट दूर दूर तक फैल रही थी देवताओं के विमानों के भांति शोभा पाने वाले रथों वायु के तुल्य वेगशाली तुरंग, तथा के वीरों के द्वारा वह पृथ्वी तल को निनादित करता हुआ चल रहा था नरेश्वर शिशपाल की सेना को आतिदेयिक धनुधारियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न इंद्र के दिए हुए रथ पर आरूढ़ हो सबके आगे होकर उसका सामना करने के लिए चले उन्होंने संपूर्ण दिशाओं और आकाश को गुजाते हुए अपना शंख बजाया दूसरों को मान देने वाले नरेश उस शंख से शत्रुओं के हृदय में कपकपी होने लगी शिषपाल की विशाल सेना राजा राजप्रसाद या राज की दुर्ग की भांति दुर्गम थी उस पर प्रवेश करने के लिए रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने थता भाणों का सोपान बनाया नमघोष नंदन बुद्धिमान शिष्यपाल ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए ब्रह्मास्त्र का संधान किया जिसको उसने दत्तात्रेय जी से सीखा था उसके प्रचंड तेज को सब और फैलता देख युद्धभूमि में रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करके लीला पूर्वक शत्रु के उस अस्त्र का संहार कर दिया नरेश्वर तब महाबुद्धिमान शिष्यपाल ने अंगारास्त्र का प्रयोग किया जैसे दमदग्दी नंदन परशुराम ने महेंद्र पर्वत पर उसको दिया था उस अस्त्र के द्वारा अंगारों की वर्षा होती थी प्रद्युम्न की सेना अत्यंत व्याकुल होती हो उठी तब श्री कृष्ण कुमार ने महादिव्य पर्जन्यास्त्र का प्रयोग किया उससे मेघों द्वारा जल की मोटी धाराएँ गिराई जाने लगी अतः सारे अंगार भूज गए तब शिशपाल ने कुपित होकर गजास्त्र का संधान किया जिसकी शिक्षा उसे अगस्त मुनि ने मलयाचल पर दी थी उस अस्त्र से अत्यंत उद्भट करोड़ों विशाल का गजराज प्रकट होने लगे उन्होंने महात्मा प्रद्युम्न की सेना को रणभूमि में गिराना आरंभ किया इससे यादवों की सेनाओं में महान हाहाकार मच गया यह देख युद्ध में होड़ लगाकर आगे बढ़ने वाली प्रद्युम्न ने नृसिंहात्र का संधान किया उससे नृसिंह का प्रागट्य हुआ जो अपनी गर्जना से भूतल को प्रतिध्वनित कर रहे थे उनके अयाल चमक रहे थे उनकी गर्दन और पूछ के बाल बड़े बड़े थे पंजों के नख हल्की फाल के समान बड़े बड़े होने के कारण उनके स्वरूप की भयंकरता को बढ़ा रहे थे नृसिंह उस सम्रांगण में उन हाथियों का भक्षण करते हुए हूंकार के साथ सिंगनाथ करने लगे उन हाथियों के कुंभस्थलों को विदर्ण करके उछलते हुए भगवान ऋसिंग समस्त गज समूहों का मर्दन करके वहीं अंतर ध्यान हो गए तब महाबली शिशपाल ने रोष पूर्वक परिख चलाया परंतु माधव प्रद्युम्न ने यमदंड से मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए फिर तो चैदराज शिशपाल के रोष की सीमा ना रही उसने ढाल और तलवार लेकर प्रद्युम्न पर इस प्रकार धावा किया जैसे पतंग प्रज्वलित अग्नि की ओर टूटता है श्री कृष्ण कुमार ने वेग पूर्वक उसके खड्ग पर यमदंड से प्रहार किया जिससे ढाल से उसकी वह तलवार चूर चूर हो गई फिर यादवेश्वर प्रद्युम्न ने सहसा भरुण के दिए हुए पास से दमघोष पुत्र शिषपाल को बांधकर कर सम्रांगण में घसीटना आरंभ किया अब उन्होंने शिषपाल का काम तमाम करने के लिए रोषपूर्वक तलवार हाथ मिली इतने में ही गजने वेग से आगे बढ़कर उनके दोनों हाथ पकड़ लिए गद बोले रुक्मणी नंदन परिपूर्णतम महात्मा श्री कृष्ण के हाथ से इसका वध होने वाला है इसलिए तुम इसे मारकर देवताओं की बात झूठी न ना करो नारद जी कहते हैं राजन शिषपाल के बांध लिए जाने पर बड़ा भारी कोलाहल मचा उस समय चैतराज दमघोस भेंट लेकर प्रद्युम्न के सामने आए उन्हें आया देख शीघ्र ही अपने अस्त्र शस्त्र फेंक कर प्रद्युम्न आगे बढ़े उन्होंने चेजराज के चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया महाराज दमघोष महात्मा प्रद्युम्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए गदगद वाणी में बोले दमघोष ने कहा यादव शिरोमणे प्रद्युम्न तुम धन्य हो दया निधे मेरे पुत्र ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दो श्री प्रद्युम्न बोले प्रभो इसमें न मेरा दोष है न आपका और ना आपके पुत्र का ही दोष है जो कुछ भी प्रिय अथवा अप्रिय होता है वह सब मैं काल का किया हुआ ही मानता हूँ नारद जी कहते हैं राजन प्रद्युम्न के योग कहने पर राजा दमघोज उनके द्वारा बांधे गए शिष्यपाल को छुड़ाकर उसे सांस ले चंद्रिकापुर में गए साक्षात श्री कृष्ण के समान तेजत्वी प्रद्युम्न के बल पराक्रम का समाचार सुनकर प्रायः कोई राजा उनके साथ युद्ध करने को उद्यत नहीं हुए तब चुपचाप उनकी सेवा में भेंट अर्पित कर दी इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में रंग पिंग का वध शिषपाल का युद्ध और चेद देश पर विजय नामक नौवा अध्याय पूरा हुआ